पातंज योग सूत्र कैवल्यपाद पुरुषार्थ शून्यनाम गुणा प्रति प्रसव कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चित शक्ति गुणों से जब पुरुष का कोई प्रयोजन नहीं रहता तब प्रतिलोम क्रम से गुणों के लय को कैवल्य कहते हैं अथवा योग कहिए कि दृष्टा चित्त शक्ति का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना कैवल्य है प्रकृति का काम समाप्त हो गया हमारी परम कल्याण में धात्री प्रकृति ने इच्छापूर्वक का अपने कंधों पर लिया था वह समाप्त हो गया। उसने मानो आत्मस्मृति जीवात्मा का हाथ पकड़कर उसे धीरे धीरे संसार के समस्त भोगों का अनुभव कराया अपनी समस्त अभिव्यक्ति दिखाई सारे विकार दिखाए और इस प्रकार वह उसे विभिन्न शरीरों में से ले जाते हुए क्रमशः उच्च से उच्चतर अवस्था में उठाती गई अंत में आत्मा ने अपनी खोई हुई महिमा फिर से प्राप्त कर ली अपना स्वरूप फिर से उसके मानस में उदित हो गया तब वह करुणा में जननी जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस चली गई और उन लोगों को रास्ता दिखाने में प्रवृत्त हो गई जो इस जीवन के पथ चिन्ह विहीन मरुभूमि में अपना पथ खो बैठे हैं वह अनादि अनंत काल से इस प्रकार काम करती चली आ रही है बस इसी प्रकार सुख और दुख भले और बुरे के माध्यम से होते हुए जीवात्मा की अनंत नदी सिद्धि और आत्म का रूप समुद्र की ओर प्रवाहित हो रही है जिन्होंने अपने स्वरूप का अनुभव कर लिया है उनकी जय हो वे हम सबको आशीर्वाद दे